शिवपुराण कोट रुद्र संहिता ऋषियों ने पूछा सूर्य जी आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है यह हमें बताइए सूर्य ने कहा महर्षियों सुनो मैं तुमसे संस्कार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ मुक्ति चार प्रकार की कही गई है सारूप्य सालोक्य सानिध्य तथा चौथी सायुज्य इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं वे ही यहाँ पर कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं कैवल्य नामक जो पांचवी मुक्ति है वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है मुनिवरों मैं उसका लक्षण बताता हूँ सुनो जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंततोगत्वा ग यह जिनमें लीन होता है, वे ही है।, है वह ही शिव हैं जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है वही शिव का रूप है मुनीश्वरों वेदों में शिव के दो रूप बताए गए हैं सकल और निष्कल शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्बल है वह न लाल है न पीला न सफ़ेद है न नीला न छोटा है न बड़ा और न मोटा है न महीन जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है यह माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मसरता शून्य परमात्मा है यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है अथवा बीजों सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है सत्यम ज्ञानमनत सच्चिदनंदसम निर्गुणो निरुपाधिस्व्ययशुद्धो निरंजन न रक्त नीत न्वेतो नील नवो न तो दीर्घस् न स्थल सूक्ष्म निवर्तन्ते अप्य मनसा सह तदे परम प्रोक्त ब्रह्म शिव आकाशम व्यापक यद व्यापक मैयातीत परमशाच भेद्र शिवदिया ध्रुव भजना द्वार शिव सेम् सता संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है परंतु भगवान का भजन अत्यंत सूकर माना गया है इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है जो वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए फिर वैधि और स्वाभाविकी ये दो भेद और होते हैं इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के दो प्रकार और बताए गए हैं नैष्ठिकी भक्ति छह प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की फिर विहिता और अविहता के भेद से विद्वानों ने अनेक उसके प्रकार बाँधे हैं उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से नौ अंग जानने चाहिए भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है बिजो भक्ति और ज्ञान को शंभों ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है ब्राह्मणों जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रतापूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है अतः मुनीश्वरों महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है उसी से सबकी सिद्धि होगी इसमें संशय नहीं है महर्षियों तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है